है yeah. भैया भी नहीं <laughs> है तुम्हारा <laughs> भैया <laughs> <laughs> कसम हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम झुकेगा सर्वतन का हर जवान की कसम झुकेगा सर्वतन का हर जवान की कसम हिंदुस्तान की कसम हो हिन्दुस्तान की प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली और वैश्विक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली पर स्थित सरस्वती माता के इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित समस्त छात्र भाई एवं श्रद्धे जन्म का मैं प्रत्याशी अध्यक्ष पद ब्रजेंद्र त्रिपाठी हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत करता हूँ मेरे मित्रों जैसा की आपको तो मालूम है छात्र संघ के चुनावी महासुमन के निर्णायक घड़ी आ चुकी है बिगुल फूका जा चुका है और एक बार फिर आपको स्वयं के द्वारा अपना नेतृत्व चुनना है मेरे मित्रों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्त लोकतंत्र के चुनावों की चुनाव के श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में हमारा छात्र संघ का चुनाव होता है जिसमें जिसका मतदाता पूरी तरह जागरूक माना जाता है मेरे मित्रों इस मतदाता ऐसी अपेक्षा की जाती है की अपने लिए एक सही नेतृत्व चुनने में जो उसको दिशा दे सक्षम है मेरे मित्रों अब की होने वाला छात्र संघ चुनाव एक नहीं अनेकों मामलों में पिछले कई चुनावों से अलग है मेरे मित्रों छात्र संघ के होने वाले इस चुनाव ने आपको एक से बढ़कर एक नेतृत्व प्रदान किया है जिन्होंने एक नहीं अनेकों मामलों में कई कई बार कई इतिहास कायम कर दिए हमें ये बात बहुत तेजी के साथ चुनती है अब क्या हो गया है हमारे इस महाविद्यालय के छात्रों को जो हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से एक ऐसे नेतृत्व को पनाह देता चला आ रहा है जो की अक्षम अच्छा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उन सभी लड़ाइयों को लड़ने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका जो लड़ाइया उसको जीत लेनी थी मेरे मित्र एक बात जान लीजिए कोई भी छात्र नेता अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकता छात्र नेताओं की शक्ति आप लोगों का आपका विशाल हुजूम है जिनके बल पर हम किसी भी लड़ाई की घोषणा करते हैं पीछे आपका जोर होता है आगे हम चलते हैं हमें इतना मालूम है कि एक बार आप साथ दें, तो हम इस पूरी का पूरी व्यवस्था को बदल देंगे मेरे मित्र अबकी के छात्र संघ चुनाव में कई बातें प्रमुखता तो के साथ जोड़ी जा रही है जातिवाद जातिवाद करते हुए नेता लोग अघाते नहीं है लेकिन मेरे मित्र पिछले कई चुनावों में हमने भी देखा है अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में जहाँ मुझे कहीं भी जातिवाद नाम की कोई चीज नजर नहीं आई जातिवाद ये वो सुबूआ है जो कुछ छात्र नेताओं ने बिलाव जय को प्रश्रय दे रखा है और उसकी बात करते हैं अरे वाद तो हमारे महाविद्यालय में कभी था ही नहीं आपको याद हो की आपने कई बार कई कई बार ऐसी परिस्थितियों में ऐसे छात्र संघ को, को गठ, गठन किया है जिन पर जातिवाद का मोहरा कतई नहीं लगाया जा सकता है मेरे मित्र हम तो पिछले ही छात्र की चुनाव की बात करते हैं जिसमें मतदाताओं ने सही और सही प्रत्याशियों पर अपना चयन कर लिया मेरे मित्र जातिवाद एक ऐसा हुआ बना के आपके सामने खड़ा किया जा रहा है जिसके बल पर एक कुछ विशिष्ट लोग कुछ विशिष्ट प्रकार का जीत लेना चाहते हैं मेरे मित्र यादवाद अगर होता तो महाविद्यालय की जिन लोग जो लोग आज भी एक इतिहास काम करने वाले पदाधिकारी के रूप में साबित रहे हैं वो न बन पाते चाहे बीबीसी कभी ये ना कहता कि यहाँ पर हमारे अयोध्या के छात्र संघ ने साकेत छात्र संघ ने एक ऐसा अध्यक्ष दिया जो विश्व के इतिहास में अपना नाम बना चुका है मेरे मित्र दूसरी बारी की जाए तो आती है क्षेत्रवाद की कुछ विशिष्ट समस्याओं से किसी जिनका किसी विशिष्ट समस्याओं से लेना देना नहीं है कोई काम नहीं कर सकते हैं लेकिन क्षेत्रवाद का नारा चलाते हैं अरे हम पूछना चाहते हैं मेरे भाइयों जब आपको कोई समस्या आती है तो क्या क्षेत्रीय लोग उस कदर मदद करते हैं अरे तब तो आपको क्षेत्रवाद की दुहाई देता नहीं आता है तब क्या होता है क्षेत्रवाद अरे आपको आदमी वो चाहिए जो आपकी समस्याओं पर, पर तत्काल आ जाए उपस्थित हो जाए उनका निराकरण करा दे क्षेत्रीय होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है हम तो बात करते हैं सबके लिए सबके होने की अबकी के इस महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कई बार हमने तमाम समाचार पत्रों में पढ़ा जिसमें ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि छात्र संघ चुनाव में अब की कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे बात कतई नहीं समझ में आती है कि क्यों नहीं हमारे प्यारे छात्र पत्रकार भाइयों को मुद्दा दिखाई देता है अरे इसी प्रजय दत्त त्रिपाठी ने पिछले वर्ष गठित किए गए छात्र संघ में प्रवक्ता पद पर निर्विरोध चयन जिसका किया गया था उसने इस्तीफा दे दिया था व्यवस्थागत खामियों को लेकर हमारे सक्षम छात्र संघ को जिसने पत्थर पढ़ाप की लड़ाई लड़ी भाई राजमणि सिंह के नेतृत्व में जिसने एक छात्र संघ की एक नई पहचान कायम कराई उसके नेतृत्व में तमाम बार इस महाविद्यालय प्रशासन ने ये सोचा की छात्र संघ की अहमियत नहीं दी जाएगी लेकिन भाई राजमणि सिंह ने क्या गलत किया अगर उन्होंने बार बार महाविद्यालय प्रशासन को छात्र संघ की अहमियत बताने की कोशिश की एक बात जान लीजिए किसी आदमी में अगर सम नहीं सम आएगा तो फिर कोई और नहीं आएगा आप लोग हमारी शक्ति हैं आप लोग चाहे तो पूरी की पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं हमें आपको एक दूसरे का जामवंत और हनुमान बनना पड़ेगा अब कोई नहीं अलग से नहीं आएगा जो बतावे का बलवाना अरे हमें आपको एक दूसरे का हनुमान बनना पड़ेगा हमें आपको एक दूसरे का जामवंत बनना पड़ेगा हमारे महाविद्यालय में कोई भी मुद्दा हो तो शासन हमेशा आकर्षम बना रहता है और खड़े खड़े हमारे विद्रोह को प्रश्रय देता रहता है जब तक विद्रोह नहीं होता है तब तक इनकी बात कुछ समझ में नहीं आती है याचना करते करते तो हम आगे जा चुके हैं कोई भी बात कही जाए मुंह से तो समझ में ही नहीं आती है मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये क्या क्या है हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन अरे ऐसे कैसे चलेगा याचनाएं तो हो चुकी अब तो समझ में जो बात आती है कि याचना नहीं अब रण होगा संघर्ष बड़ा भीतर होगा अरे कोई एक बात हो तो ठीक है मुद्दों मुद्दों की बात अगर की जाए तो एक नहीं सैकड़ों मुद्दे गिना देगा ये विजयंद पार्टी आखिर इस महाविद्यालय ने किसी समस्या पर विजो पाई है जो कहा जाएगा कि मुद्दा नहीं है अरे मुद्दे तो तमाम है तमाम छोटी छोटी बात ले ली जाए हमारे महाविद्यालय में तो देखिए हमारे एक विदेश दल की सरकार ने एक नकल विरोधी अध्यादेश चलाया जिसमें ठीक है हम शिक्षा को पहली प्राथमिकता देते हैं और अनैतिक रूप से कमाई गई शिक्षा को विरोध होना ही चाहिए लेकिन अगर कोई गलती किसी से हो जाती है या मान लीजिए कोई निरपराध आदमी यूए जेल में फंस जाता है तो उसका निपटारा भी तो होना चाहिए इन लोगों ने एक तुम दे दिया वर्षो से मामला लचका दिया और बताइए की अब उस आदमी का करियर जो एक बार आरोपित हो गया है किधर चला जाए अरे इस महाद, इस, इस महाविद्यालय में इसकी पहल कौन करेगा ये ठीक है हमें आपको आगे आना होगा महाविद्यालय में अब ती के के चुनाव की घोषणा की गई भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया अरे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम आपके आगे बोलेंगे नहीं अपनी बात रखेंगे नहीं आप जानोगे नहीं कि हम आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं या कैसे कैसे करेंगे हमारी आगे क्या प्लानिंग है तो आप फिर कैसे अपना सही नेतृत्व चिंताओगे अरे भादड़ पर प्रतिबंध लगाया तो लगाया इन्होंने बोलने और बताने पर प्रतिबंध लगा दिया ऐसा ऐसा ऐसी अराजकता ऐसा इनका जो चरण कायम किया गया है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस महाविद्यालय प्रशासन के चरण को तोड़ने का काम ब्रिजेंद्र त्रिपाठी करेगा हमारे यहाँ के तमाम अध्यापक है और शायद जहाँ तक हमें जानकारी है तमाम इस महाविद्यालय को चलाने वाले प्रबंध तंत्र के लोग जो डेढ़ डेढ़ सौ वे की रिवाल्वर लेकर आते हैं और तमाम इन जनवर के द्वारा धमकाने दबाने की कोशिश करते हैं उनको एक बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का ये छात्र भाई जब चाहेगा तो उनकी रिवाल्वर छीन ली जाएगी और स्वयं उसका प्रहार उस पर कर दिया जा सकता है आप अपनी सुरक्षा के लिए तो गार्ड की बात करते हो रिवाल्वर लाते हो अरे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है यहाँ जो वर्दीधारी फैला दिए गए हैं क्या ये केवल उनका कार्य है कि वो अनावश्यक रूप ऐसी महाविद्यालय में आए हुए आगंतुक जनों को परेशान करें अरे नहीं इनका कार्य है की बाहर खड़े होकर अपनी ड्यूटी दें वरना एक दिन इनकी वर्दी लोट कर उतार का फेंक दी जाएगी जिला प्रशासन को ये आगाह कर दिया जाता है की ये लोग मीठी मीठी बातें करके हमें लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं इनको पूरी तरीके ऐसी नंगा कर दिया जाएगा अरे इनके ऊपर तो वो कहावत चर्चांस हो जाएगी जिसमें कहा जाता है किसी एक किसी एक महात ने बहुत बढ़िया से कहा है हिना मल अल के हाथों के लबे दरिया बहाते हो अरे उसके जवाब में हम ये कहते हैं ये क्या करते हो जालिम आग पानी में लगाते हो अरे इसकी बात नहीं है बात हमारी सब समझ में आती है लड़ाई लड़ना हम भी जानते हैं जवाब देना हम भी जानते हैं पर बात केवल इतनी है मेरे मित्र कि अगर पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई ही हो जाए और अगर लड़ाई में ऊपर आए हैं तो केवल लड़ाई ही की जाएगी छोटी सी बात ले लीजिए मुद्दों की बात पर हमें याद आ गया कि हमारे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हमको दो कैंटीनें दी गई हैं एक कैंटीन हमारे छात्रा बहनों के लिए है और एक कैंटीन छात्र भाइयों के लिए है अरे वो कैंटीन नहीं पुलिस वालों का जमावड़ा हो चुका है वहाँ पर एक एन टी वालों ने कैंप लगा रखा है अरे हमारे कैंटीन कैंटीआर की कैंटीन का सदुपयोग को तो देखिए, बाहर से आए हो बड़े छात्र नेता का या फिर छात्र जो पूछते हैं कि मेरा मित्र तुम्हारे महाविद्यालय की कैंटीन कहाँ है तो मैं क्या बता दू कि जहाँ वो वर्दी वालों ऐसी बना रखा के ले आओ वही तुम्हें कुछ खिलाएंगे या बता दू की जाए फिर महाराज का छपरा जिंदाबाद कर दो आबाद कर दो उस को अरे उस छपड़े आग लगा दी चाहिए हमारे महाविद्यालय की सुंदर कैंटीन को जो उन्होंने क्या अच्छा होने में तब्दील कर दिया है उसका भी हमें जवाब देना होगा छात्रा बहनों को सुबेरों से आई प्रैक्टिकल किया उसके बाद उनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कैंटीन बंद करा दी है अरे उस कैंटीन को बंद कराने का क्या उचित था क्यों बंद कराई गई थी या जिन कारणों को लेकर का वो कैंटीन बंद कराई गयी थी उसका निराकरण नहीं किया जा सकता था सीधा सीधा उठाया उठा और कैंटीन बंद कर दिया अरे किसी समस्या का यह समाधान हाँ नहीं आए ये समस्या तो और बढ़ा दिया जाए समस्या को रोकना चाहिए उसका निदान होना चाहिए रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं कोई ऐसा दिन नहीं है जब एकाध बार कोई वाहन टकरा न जाए लेकिन बार बार कहा गया महाविद्यालय प्रशासन से कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनवा रहे हो इतना निर्माण कार्य करा रहे हो कम से कम चारीड ब्रेकर बनवा दीजिए लेकिन तब तक उनकी समझ में नहीं आएगा जब तक हम मैदान में नहीं आ जाएंगे लाठी डंडा नहीं उठा लेंगे तब तक इनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है और वो काम केवल विजय दत्त ही करेगा काले गेट की बात की जाती है इन्होंने तो छोटा सा गेट दे दिया है उसी तरफ से आना भी है उधर उसी तरफ से जाना भी है अरे ठीक है मैं तो इसका भी बुरा नहीं मानता हूँ लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बीडी त्रिपाठी के अंगूठे में एक छोटी सी चोट आई थी, थी। तीन साल पहले और तीन साल में वो कम से कम 300 बार कुचला गया नासूर बन चुका है ये इसमें महाविद्यालय प्रशासन का बहुत बड़ा दोष है अगर ऐसे ही किसी आम छात्र के भी चोट लगी होगी मैं तो नेता हूँ सब तो बर्दाश्त कर जाता हूँ उसका क्या होगा क्या वो भी तीन साल तक रगड़ रगड़ चले इस, इस निर्माण का क्या मतलब है अरे अगर मैं आप लोगों ने हमें अपना नेतृत्व तो प्रदान किया मेरे मित्र तो हम ये वादा करते हैं कि हम यहाँ पर तत्काल कार सेवा करा देंगे या तो ये अंदर और बाहर जाने के अलग अलग रास्तों का प्रबंध करेंगे अन्यथा ये गेट महाविद्यालय का खुलवा दम दिया जाएगा अरे मेरे मित्र मेरी समझ में नहीं आता की हर बार के छात्र संघ चुनाव में इस बात की पूरी ताकीद की जाती है कि महाविद्यालय प्रशासन आगामी समय में ये पूरे बड़े वाले गेट को खोल देगा पर तो फिर महाविद्यालय प्रशासन कुछ दिनों बाद क्यों भूल जाता है उसको बार बार याद दिलाने के लिए क्या हम लोग की केवल जवान ही काफी है नहीं मेरे मित्र अब जवान भी काफी नहीं है अब तो वो दूसरी भाषा समझना चाहते हैं छोटी सी बात है मेरे मित्र अपूर्ण रिजल्ट इन्होंने चुनाव घोषित कर दिया चुनाव हो रहा है लेकिन आपको तो मालूम है इस महाविद्यालय के आधे से ज्यादा छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है अरे अपूर्ण रिजल्ट आए इन्होंने धारा रिजल्ट बांटे जो बच्चा बटे सोलह हजार के इस महाविद्यालय में तीन हजार रिजल्ट बांटकर एडमिशन ले लिया गया और उसके बाद चुनावों की घोषणा की गई कहा गया जो जागरूक नहीं है उनका एडमिशन नहीं होगा मेरी समझ में ये बात नहीं आती है मेरे मित्र की इतनी जल्दी इनको चुनाव कराने की पड़ी थी अरे इनके पास कोई और कार्य नहीं रह गया है पठन पाठन का मामला हो या की आवाज दबाने का मामला हो हर मामले में यह अपनी अक्षमता केवल अपना चरण कायम करके ढांकना चाहते हैं अरे मेरी समझ में ये भी बात नहीं आती है कि महाविद्यालय प्रशासन जिन मदों के रूप में हमारे छात्र भाइयों से तमाम पैसे लेता है उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है क्या ये जानकारी करने का हक हमारे छात्र संघ को नहीं है अरे इस छात्र संघ को तो तमाम हक हैं। बात केवल इतनी, इतनी है कि जब तक इनके ऊपर पूरी तरीके से हावी नहीं हो जाया जाता दबाव नहीं बना लिया जाता तब तक ये अपनी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं अरे मेरे मित्र अगर ब्रजेंद्र त्रिपाठी आया के नेतृत्व के रूप में तो यहीं पर कुर्सी लगेगी और इन्हीं से हर बात का सवाल जवाब किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आज तक हमारे छात्र भाइयों के लिए आप क्या पैसा खर्च कर रहे हैं जो पैसा आया वो गया कहा अरे मेरे मित्र प्रवेश की ही बात ले लीजिए इन्होंने औने पौने प्रवेश किए हैं इस बात की लीगल जानकारी है और एक जो इनके पास एक ठीक प्रवेश ले जाया जाता है उसके बारे में कानून बताने लगते हैं अरे मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ और सारी कानून के से परिचित हूँ लेकिन इनका कानून क्या है कि जिसको यह महाविद्यालय प्रशासन चाह लेगा वो चीज लीगल है और जिसको नहीं चाहेगा वो सारी चीजें चाहे वो जितनी लीगल हो वो सब इन है अरे क्या है एमएससी में ये प्रवेश परीक्षा नहीं लेते हैं ठीक है मेरे के आधार पे लेते हूँ अरे इस महाविद्यालय प्रशासन में एक कार्यरत किसी भी ऐसे आदमी को आप बता दीजिए कि जिसके लड़के का नंबर फर्स्ट क्लास से कम हो मेरे छात्र भाई जो प्रैक्टिकल में सबसे आगे हैं थ्योरी में सबसे आगे हैं वो आने के लिए तरस रहे हैं और यहाँ महाविद्यालय प्रशासन के लोगों के लड़के टाप कर जाते हैं मेरी ये बात समझ में नहीं आती है आखिर इसका दबाव क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए इनसे पूछना चाहिए ठीक है योग्यता है तो हर बात का हिसाब किताब होना चाहिए और वो हिसाब किताब लेने का काम अब बीडी त्रिपाठी ही कर सकता है मेरे मित्र हमारे बारे में कहा जाता है की बीडी त्रिपाठी इलेक्शन लड़ रहे हैं केवल लोकप्रियता के लिए अरे लोकप्रियता न होती तो मैं इलेक्शन ही क्यों लड़ता मेरे मित्र किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी ऐसे आदमी से नहीं है जो चाहे चुनाव मैदान में हो चाहे ना हो अरे मैं निर्विरोध प्रवक्ता चुना गया था विरोध होता तो निर्विरोध कैसे हो सकता था मेरे मित्र लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि चुनाव लड़ा जा रहा है सवाल इस बात का है कि हमारी लड़ाई तो सिस्टम से है जो व्यवस्था जिन व्यवस्थागत खामियों को लेकर बीडी त्रिपाठी का रिजॉइन हुआ था वो व्यवस्था सवारनाथ ब्रजेंद्र को अच्छी तरीके से आता है और इन था को दुरुस्त किया जाएगा ऐसा ऐलान है इस विजेंद्र त्रिपाठी का इस शहर में जो जलजला लाया जाएगा हमारी समझ में नहीं आता है ये कदमे से कद के लोग सब आपको बुलाते हैं और आपसे वो बेहुदा जानकारियां लेना चाहते हैं जिनको हक नहीं है कि आपको जानकारियां दें वो हमारी अहमियत को कम करके आंकते हैं इस महाविद्यालय में अध्ययनरत आदमी को उसकी पहचान पर पूछते हैं अरे हुआ का मतलब नहीं जानने वाला अब हमसे ये पूछेगा कि हु उसको बताएंगे मेरे मित्र कि हम क्या हैं। अरे हमने लिखवाया था शायद हमारे एक बहुत वरिष्ठ लीडर हुआ करते थे और हमने बैनर हमने अपने बैनर पर उसकी दो तीन पंक्तियां लिख दी तो बड़ा विवाद हुआ था मित्र पंक्तियां जो कुछ हमें याद है वो शायद इस टाइप जो थी कि हमें बच्चा ना समझो तुम कभी कुछ कर दिखाएंगे करेंगे पीलवानी हम तुम्हें हाथी बनाएंगे अरे ये लाइने किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए नहीं थी अरे ये उस हर आदमी के लिए हर उस व्यक्ति के द्वारा कही गई थी जिनसे ये पूछा जाएगा हु अपनी अहमियत बताना जानते हैं जिस दिन चाहेंगे उस दिन हिमालय को उठा के कैशियन सागर में डुबो देंगे और कैशियन सागर को सुखा दिया जाएगा मेरे मित्र लेकिन अकेले नहीं ये इसके सबके लिए आपका समर्थन चाहिए आपका सहयोग चाहिए संघर्ष करने में तो हम सक्षम हैं लेकिन अकेले नहीं ये सारी लड़ाई जीत ली जाएगी लेकिन केवल आप साथ रहे और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे मित्र तुम केवल एक बार आओ और कहो बीटी त्रिपाठी तुम आगे बढ़ो पीछे से हम तुम्हें तेलने के लिए खड़े हैं बी डी ने अपनी जान लगा दी सब कहना अरे मेरे मित्र महाविद्यालय ने हमारे कुछ पैदा किया हो या न किया हो लेकिन ये दो चीजें बहुत मात्रा में पैदा कर दी है हालांकि ये हाथ पड़ी हाथ की बात नहीं है लेकिन मेरे कहते हुए दुख होता है कहा आता है कि महाविद्यालय नेता और वकील बहुत पैदा किए हैं अरे दो लड़ाई की कौमे तो उन्होंने पैदा की नेताओं से ज्यादा और वकीलों से ज्यादा कौन तो लड़ सकता है जिनके रंग में केवल एक लड़ाई भरी जाती है और जो केवल लड़ने के ही लिए जीवन हो जाता है अरे ये दुर्भाग्य है हमारे इस लोकतंत्र का कि हमारे यहाँ की इस नेतागिरी में तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको लड़ाई नाम से कोई मतलब नहीं रहती है उनके जीवन जीने का एक नजरिया होता है केवल वो एक आराम सल के लिए सोचते हैं कि चलो आए हैं थोड़ी सी राजनीति भी कर ली जाए अरे इस राजनीति को जिस राजनीति ने सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे लीडरों को पैदा किया था कब तक ये राजनीति ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेगी जो केवल एक मनमौजी के लिए राजनीति में आते हैं अरे राजनीति में अब उन लोगों को आना होगा जिनको केवल तपस्या करनी है जिनको केवल लड़ाई लड़नी है चाहे वो किसी आदमी से हो चाहे सिस्टम से हो चाहे समाज से हो अरे हम उस हर आदमी से लड़ेंगे जो किसी सही बात का विरोध करेगा महाविद्यालय ने नेता पैदा किए हैं अरे नेता क्यों पैदा किए नेता आज हर उस आदमी को कह दिया जाता है जो विरोध करना जानता है जो लड़ाई लड़ना जानता है जो किसी गलत का विरोध करेगा लोग भाई लोग उसको कहेंगे अरे नेता बन रहे हो अरे नेता ना बना जाए तो क्या अपना स्वाभिमान बेच लिया जाए अरे वो नेता ठीक है जो तमाम स्वाभिमान बेचे हुए लोग समझौता कर लेते हैं हमारी राजनीति को समझौता करने की नहीं है मेरे मित्र अगर हम अड़ गए तो अड़ अगर हम मैदान में आ ही गए तो बस तुम नहीं बस तुम नहीं हम केवल इतना जानते हैं कि अगर हमारी सही बात को दबाया गया तो हम कोई भी चीज और बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है बस मैं केवल इतना जानता हूँ कि अगर लड़ाई लड़ना है तो केवल लड़ाई लड़ना है रही बात इस पुलिस या तंत्र की यह पुलिस या तंत्र जो एक अदनाता इंस्पेक्टर या सिपाही रोकता है किसी स्टूडेंट को और कुछ रहता है क्यों कैसे अरे कैसे का मतलब मैं बताना जानता हूँ इन सारे लोगों को ये बता देना है कि कैसे का मतलब क्या होता है अरे क्यों का मतलब इस महाविद्यालय मेरा है तुम्हारे बाप का नहीं है उल्लू को पट्टो जो पूछते हो क्यों और कैसे अरे ये बात भी मैं बता दूंगा लेकिन बात केवल इतनी है कि जब अकेले लड़ाई लड़ी जाती है उसके पीछे किसी का जोर नहीं मिलता है मेरे मित्र तो वो लड़ाई खोखली लड़ाई कहीं जाने लगती है अरे आप लोग मेरा एक साथ ले तो दीजिए हम तो वो जल कायम करके दिखाएंगे जो बात नहीं कहनी चाहिए वो काम करके दिखाएंगे अरे मेरे मित्र हमारे रिजाइन किया था मैंने छात्र संघ के परिवर्तन के लिए बात नहीं की थी अरे मैंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी इस व्यवस्था में जो जंग लग गया है जो व्यवस्था अब काम नहीं करना चाहती है जो व्यवस्था टूट रही है अरे बहुत से लोगों ने पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी जो हमारा हिन्दुस्तान पैदा हुआ और आज कुछ लोगों की वजह से हमारा हिन्दुस्तान वही का वही रह गया जहाँ से था अरे मैं पूछता हूँ ऐसा कैसे हुआ अरे मेरे मित्र किसी ने कहा है कि उस व्यवस्था को तो सुधारी जा सकती है जहाँ केवल राजा निकम्मा हो जहाँ केवल राजा भ्रष्ट अरे जब पूरी की पूरी प्रजा हो निकम्मी हो जाएगी भ्रष्ट हो जाएगी तो अकेले राजा क्या करेगा मेरे मित्र इसलिए इस प्रजा का मान रखिए किसी ऐसे आदमी को अपना नेतृत्व तो चुनिए जो ब्रिजेन्द्र दत्तरपाठी कहा जाए जो जल लाने का दम रखता हो अरे मैं अपने बारे में किसी की कही हुई एक बात याद आ रही है जिसकी अब आप दो लाइनें सुनिए चिरचिंतन ने ढाला हमको कठिनाई से लड़ना सीखा आए हम कॉलेज में पढ़ने छात्रहितों की रक्षा करने विद्रोह हमारी वाता है पहचान हमारी बाजी है हर मुश्किल और हर उलझन में हम आपके साथी हैं, सोलो में हु लाया जाता पानी में गंगा जल बढ़ता हो गए जय जाओगे पी जाओगे अमृत पाओगे हो गए अमृत पाओगे मेरे मित्र ये उद्घोष हमारे सब का गूंजेगा महाविद्यालय में और आज हमारी पहुंचेगी सत्ता के उस गलियारे में यदि मुझको साथ तुम्हारा हो सारे ताकेत को दिखला देंगे कोई आए या ना आए हम विध्वत ध्वज देंगे। मेरे मित्र केवल इतनी बात है की आज के इस छात्र संघ चुनाव में तमाम म राजनीतिक दलों का जमावाड़ा हो गया है हर आदमी अपने अपने राजनीति की रोटी सेक लेना चाहता है मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि जब हमारे यहाँ पे कोई लड़ाई का ऐलान होता है चाहे वो अखबारी रूप से हो समाचार पत्र के रूप में हो या हम किसी बैनर पोस्टर के माध्यम से कर रहे हो तब उस लड़ाई में साथ देने के लिए किन राजनीतिक दलों का कई व्यक्ति हमारे साथ आता है और कहता है हम भी तुम्हारे साथ हैं और पैसा पैसा छोड़ के यहाँ का नेता लड़ाई लड़ता है और न्यूज देता है और तब भी वो आदमी एक तरफ से ये नहीं आते कि नहीं आपकी बात जाया जाए और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ है केवल चुनाव जिताने के लिए अपने राजनीति का अपने राजनीति का प्रयोग करने के लिए अपनी राजनीति की रोटी फेंकने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देते हैं उन ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी हो या न लड़ी हो जिनसे आपसे कोई वास्ता परोकार हो या न हो बस केवल उनको अपनी राजनीति चमकाना है उनको व्यक्तिगत राजनीति चमकानी है छात्र राजनीति के बारे में नहीं ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ने लगते हैं जिनका आगे का पूरा का पूरा एजुकेशनल कैरियर समाप्त होने जा रहा है जो अब इस महाविद्यालय की राजनीति को केवल अपनी अंतिम राजनीति बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं हमारे मित्र हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब आप ऐसा का कोई नेतृत्व चुन लेते हो जिसका इस महाविद्यालय में एजुकेशन का खत्म होने जा रहा है तो आपके लिए वो क्या क्यों तो लड़ेगा कैसे लड़ेगा जब उसके बारे में कोई तो जवाबदेही करने वाला नहीं रहेगा अरे रह मेरे मित्र चुनाव जिता देने पर से बात नहीं होती है चुनाव आप इसलिए जिताते हो कि आपके लिए वो आदमी लड़े आपकी लड़ाई को आगे तक पहुंचावे वो आदमी आपके लिए कुछ करे लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती है ऐसे ऐसे लोगों को फिर अपना नेता बनाने पर तुल जाते हो खुद का इस से कोई लेना देना नहीं रहता जो केवल गर, केवल व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए आए हैं उनको कभी नाम चाहिए, तो दारी, दारी और का चाहिए। अरे उस आदमी तो को लाओ जिसकी दुश्मनी पैसे अरे मैं ये कहता हूँ की जब पैसा टमाना है तो एक जरिया के लिए क्यों नहीं सालो दुकान खोल लेते हो छात्र राजनीति को बर्बाद करने से क्यों तुल गए हो अरे मेरे मित्र छात्र राजनीति होती हो अरे एक जमाने को जयप्रकाश जैसा नेता पैदा हुआ था जिसने पूरे पूरे उत्तर भारत में आग लगा कर रख दी थी अरे जय प्रकाश की तो जयप्रकाश के बादने क्रांति द्वारा आई है दार आई हो। और अगर ये क्रांति द्वारा आ गई है मेरे मित्र और तब भी आप नहीं जागेंगे तो मेरे मित्र मुझे नहीं लगता है की कोई ऐसा शंखनाद आपके जीवन में ऐसा आएगा जिस शंखनाद की ध्वनि सुनकर आप जाग सको आप ये बता सको की आप भी कुछ हो अरे मेरे मित्र और मैं किस किस की बातें करूं और कैसे आपको समझाऊं समझाऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की बात की जाए सिस्टमेटिक गड़बड़ी की बात की जाए किसी भी मामले में आखिर आप बोलना क्यों तो नहीं चाहते है कहीं से बात मजबूरी आ गई है अरे मेरे मित्र, तो बोलो और बताया कि तुम चाहते क्या हो मेरे भाई अरे ये भारत वर्ष है अगर तो इस भारतवर्ष को जिसकी रोटी तुम खा रहे हो इसको आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसे आदमी को लाओ जो तो भारतवर्ष को दिखा दे सके अरे मैं ये बात अपने बारे में कह नहीं रहा हूं मेरे मित्र तो, मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं हूँ रावण जैसा महापराक्रमी आदमी अगर सीता के उस तिनके से बह सकता है तो उसी तिनके की बात कर रहा हूँ मैं तिनका हूँ मेरे मित्र तो तिनका इसी में पैदा हुआ इसी में मिल जाऊंगा लेकिन यही तिनका अगर तुम्हारा साथ पा जाएगा तो ऐसा जलजला ले आएगा ऐसी तलवार बन जाएगा कि सिस्टम रूपी राहुल का नाश कर देगा मेरे मित्र मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जिसके आधार पर आप चुप रहते हो, लड़ाई लड़ने की बात की जाती है छोटा सा मामला आपको याद दिलाना चाहता हूँ पिछले वर्ष के इलास फर्स्ट ईयर के छात्रों की कॉपी आ जाती एक खास विषय में सारे के सारे विद्यार्थी फेल कर दिए गए सोचिए कि तीन लोगों में केवल चौदह लड़कों का रिजल्ट दिया जाता है क्या हमारे महाविद्यालय की ऐसी बात है और एक ही सब्जेक्ट में सारे लड़के के पैदा हो गए मेरे समझ में नहीं आता है कि एक सब्जेक्ट में फेल करने की कौन सी राजनीति काम कर रही थी तमाम राज छात्र नेताओं ने छोटे मोटे बयान जारी किए कि किसी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी मेरे मित्र क्योंकि उनसे उनको मतलब नहीं था अरे उनको चुनाव लड़ना है जिसका हकदारित्व पोगंडा पो किया गया और मेरे मित्र जब देखा की हर तरफ से शांति है कोई आवाज नहीं आ रही है इतनी बड़ी हुई इतनी बड़ी ना की कोई वकालत करने नहीं आ रहा है और इतना इंसाफी के खिलाफ जंग छेड़ने नहीं आ रहा है तो आपके इस प्रजान द्रिपाठी ने आगे आया और आगे आकर महाविद्यालय प्रशासन को उन कापियों का रिवैल तो कराया ही कराया उसके बदले में ऐसी बारह चीजें आपको लाकर दी हैं जो हमारे पहले के तमाम छात्र नेता कभी नहीं ला सके थे उन बारह चीजों के बारे में हमारे हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने वादा किया है की अगले साल के व्यवस्था में अगले साल के सिस्टम में अगले साल के सत्र में वो सारी यथावत लागू कर दी जाएंगी और वो सारी चीजें यथावत लागू हो इसके लिए आवश्यक है कि प्रजयता त्रिपाठी आपका नेतृत्व करके आपके वहां तक पहुंचे और उनका कान पकड़ के कहे कि जिस बात का वादा किया था वो बात आज पूरी होना चाहिए वो ना नवादा खिलाफी करने वाले को बीडी डी त्रिपाठी अगर हाथ जोड़ना जानते हैं तो वादा खिलाफी करने वाले को जूता मारना भी जानते हैं अरे विश्वविद्यालय प्रशासन की बात तो जाने लीजिए चलिए छोटी सी बात है मेरे भाई ये बहुत बहुत जल्दी परीक्षाएं करा लेते हैं चलिए मैं परीक्षाएं कराने का उनको आज से वक्त दे देता हूँ मई प्रथम सप्ताह में पांच मई तक वो सारी परीक्षाएं ले ले मुझे कोई इंकार नहीं है लेकिन इस बात का अपनी मजा तब है जब वो बीस जून तक सारे रिजल्ट घोषित कर दे और चौदह जुलाई से हमारा स्टार्ट हो जाए पढ़ाई स्टार्ट हो जाए क्या विश्वविद्यालय प्रशासन में इतना दम है कि वो सारा काम इतने यथावत और तो सिस्टमेटिक ढंग से कर सकता है अगर वो कर सकता है तो हमारा छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार है उसने अगर उसने एडमिशन ले लिया है तो उसको पढ़ने का भी मानता आता है उसने पढ़ने का भी मानता है और परीक्षाएं पास करने का भी मानता है लेकिन बात इसकी नहीं है परीक्षाएं ले लेने में सारी बहादरी नहीं है मेरे मित्र उसका हमें परिणाम चाहिए और उस परिणाम के आधार पर हमारे करियर का निर्धारण होना चाहिए चौदह से सोलह हजार है महाविद्यालय इस महाविद्यालय में चौदह से सोलह हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं चार सौ किलोमीटर का एरिया है अकेला आदमी कहीं दौड़ दौड़ के कोई चीज बताने नहीं जाता है हमारे पास जो जरिया है जितने साधन है उसके हजार पर हम आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पर मेरे मित्र एक बात तो जो गौर का तलब है वो इतना की हर एक आदमी से व्यक्तगत मिलकर उसको अपनी बात बता देना इतना आसान बात नहीं है नेता की तो केवल हार जीत होती है मेरे मित्र नेता केवल हारता जीतता है मेरे चुनाव के मद्देनजर कर रहा हूं मैं केवल अपने बात पहुंचाने के मद्देनजर कर रहा हूँ मेरे मित्र अगर इस 16000 के विद्यार्थी 16000 विद्यार्थियों को अगर ये सारी बातें पता लग जाए तो साहब चाहे इस महाविद्यालय के सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और इतना मुझे आता ही नहीं विश्वास है कि आप इस महाविद्यालय के सिस्टम में जितनी भी धांधली है उस धांधली को दुरुस्त करने के लिए आप तैयार हो चुके हैं और ब्रिजेन्द्र पार्टी को अपना नेतृत्व प्रदान कीजिए ब्रिजेन्द्र पार्टी आपको एक ऐसा ऐसा सक्षम ऐसा सक्षम व्यवस्था देंगे ऐसी सक्षम प्रणाली लागू करवाएंगे जिसमें केवल और केवल आपका हित हो और आप हर तरीके से पूरे मुक्त माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सके और अपनी अपनी मंजिलों की और अपने अपने जीवन में जो धेय आपने निर्धारित कर रखे हैं उन ध्यय को पा सके इन्हीं कामनाओं के साथ नौ वर्ष की हार्दिक मुबारकबाद देता हुआ यह ब्रिजेंद्र पार्टी आपको सत नमन करता है